भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन इनकी संख्या अठारह है छह इंद्रियां छह इंद्रियों के विषय छह इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न विज्ञान इंद्रिय पहला चक्षुर धातु दूसरा सोत्र धातु तीसरा घ्राण धातु चौथा रसना धातु पांचवा काय धातु छठवा धातु विषय सातवा रूप धातु आठवां शब्द धातु नौवा गंध धातु दसवा रस धातु ग्यारह स्पष्टब्द धातु बारह धर्म धातु विज्ञान तेरह विज्ञान, चाक्षुष ज्ञान चौदह सूत्र विज्ञान श्रावण ज्ञान पंद्रह ध्यान विज्ञान घ्राण ज्ञान सोलह राशन विज्ञान राशन ज्ञान सत्रह काय विज्ञान स्पर्शन ज्ञान अठारह मनोविज्ञान अंतर हृदय के भावों का ज्ञान इनमें से प्रथम बारह तो आयतन ही है इंद्रिय और उनके अपने अपने विषयों के संपर्क से छह विशेष विज्ञान उत्पन्न होते हैं इन सबको मिलाकर वस्तुओं की संख्या अठारह होती है धातुओं की संख्या अठारह होती है इनमें से जैसा पहले कहा गया है छठे और बारहवें को छोड़कर अवशिष्ट दस धातुओं में प्रत्येक में एक एक धर्म है धर्म धातु में चौसठ धर्म है सब आकर सर्व विस्तार व विस्तवाद के मत में पचहत्तर धर्म होते हैं यह जगत का विषयीगत विभाग हुआ जगत का विषयगत विभाग अब विषयगत दृष्टि से जगत के धर्मों का विभाजन किया जाता है इन धर्मों के दो भाग किए जाते हैं असंस्कृत धर्म तथा संस्कृत धर्म बौद्ध दर्शन में संस्कृत तथा असंस्कृत शब्दों का अर्थ एक विचित्र रूप से किया जाता है असंस्कृत शब्द का अर्थ है नित्य स्थायी शुद्ध तथा किसी हेतु या कारण की सहायता से जो उत्पन्न ना हो असंस्कृत धर्मों में परिवर्तन नहीं होता असंस्कृत धर्म किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए संगठित नहीं होते इसके विपरीत संस्कृत धर्म होते हैं जो हेतु प्रत्यय के द्वारा वस्तुओं के संगठन से उत्पन्न होते हैं संस्कृत धर्म अनित्य अस्थायी तथा मलिन होते हैं असंस्कृत धर्म के भेद सर्वास्तिवाद के अनुसार असंस्कृत धर्म तीन है प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध तथा आकाश पहला प्रतिसंख्या निरोध प्रतिसंख्या शब्द का अर्थ है प्रज्ञा और उसके द्वारा जो निरुद्ध हो उसे प्रतिसंख्या निरोध कहा जाता है अर्थात प्रज्ञा के द्वारा सभी शास्त्रों अर्थात राग द्वेष आदि धर्मों का जो पृथक पृथक वियोग है वही प्रतिसंख्या निरोध है इसके उदय होने से राग तथा द्वेष का निरोध हो जाता है और इस क्रम से पृथक पृथक अन्य सभी शास्त्रों धर्मों का भी निरोध हो जाता है दूसरा अप्रति संख्या निरोध प्रज्ञा के बिना ही जो निरोध हो उसे अप्रति संख्या निरोध कहते हैं अर्थात अप्रति संख्या निरोध वह अवस्था है जब बिना प्रज्ञा के स्वभाव से ही शास्त्र व धर्मों का विरोध निरोध हो जाए शास्त्र व धर्म हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं यदि उन हेतुओं का नाश हो जाए तो ये सभी धर्म स्वयं अर्थात प्रज्ञा के बिना ही निरुद्ध हो जाएंगे इस प्रकार जो धर्म निरुद्ध होंगे वे पुनः उत्पन्न नहीं होंगे प्रति संख्या निरोध में निरोध का ज्ञान मात्र रहता है वास्तविक निरोध तो अप्रति संख्या निरोध में ही होता है तीसरा आकाश आवरण के अभाव को आकाश कहते हैं कहा गया है आकाशम अनावृत्ति ही अर्थात आकाश न किसी का अवरोध करता है और न स्वयं किसी से अवरुद्ध होता है यह नित्य और अपरिवर्तनशील है यह भाव रूप है संस्कृत धर्म के भेद संस्कृत धर्म के चार भेद हैं रूप चित्त चैतसिक तथा चित्त विप्रयुक्त पुनः रूप के ग्यारह चित्त के एक चैतसिक के छियालीस तथा चित्त विप्रयुक्त के चौदह प्रभेद है रूप जगत के भूत और भौतिक पदार्थों से के लिए बौद्ध दर्शन में रूप शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्थात रूप वह पदार्थ है जो अवरोध उत्पन्न करे बाहेंद्रीय पांच चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना तथा काय इनके पांच विषय रूप शब्द गंध रस तथा स्पृष्टव्य तथा अविज्ञप्ति ये ग्यारह रूप के प्रभेद हैं इनके भी अनेक अवांतर भेद हैं जो अभिधर्म कोश में दिए गए हैं दूसरा चित्त बौद्ध दर्शन में चित्त मन विज्ञान आदि शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं इंद्रिय तथा इंद्रिय के विषय इन दोनों के आघात तथा प्रतिघात से चित्त उत्पन्न होता है जिस समय इस आघात तथा प्रतिघात का नाश होता है उसी समय चित्त का भी नाश होता है वैभाषिक मत में चित्त ही एक मुख्य तत्व है इसी में सभी संस्कार रहते हैं यही चित्त इस लोक तथा परलोक में आता जाता रहता है यह हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होता है अतः इसकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है यह प्रतिक्षण बदलता रहता है वस्तुतः एक यह एक है किंतु उपाधियों के कारण इसके भी अनेक प्रभेद हैं तीसरा चैतसिक चित्त से घनिष्ठ संबंध रखने वाले मानसिक व्यापार को चैतसिक या चित्र संप्रयुक्त धर्म कहते हैं इसके छियालीस प्रभेद है